इस नाव का त्याग होने पर संन्यास ही ले ले ऐसा जरूरी है क्या जैसे ज्ञान ये तुकार महाराज नामदेव ये बड़े बड़े महान संत हुए हैं तो क्या, इस किसे क्या ये स्ना किसी का ये ना मतलब एसना रहित होने परमात्मा प्राप्ति की साधना तीव्रतम करनी चाहिए ये मतलब है सन्यास ले लेना रहित होने पर सन्यास ले, ले लेता है सन्यासी हिसाब से सम्मत है पर मुख्य क्या है ऐसा रहित होकर क्या करना चाहिए साधना तत्पर कैसे करना चाहिए सन्यास हो या हाँ अब जैसा एसना रही सन्यासी शास्त्रो में कहा गया है वो अभ्यास करेगा तो मुक्त तो हो ही जाएगा उसमें कोई संदेश देखो इस श्लोक आपूर्ण माणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमा कहांत तदवत काम प्रवशंती सर्वे शांति मागने की सर्वेशा, या आय अचल प्रतिष्ठ स आस प्रवेश यदत काम सर्वे सह शांति आपनोति न काम कामी आपूर्यमाण अचल प्रति ऐसा देखना यदव आण अचल प्र समुद्रम आप जिस प्रकार जिस प्रकार है कि परिपूर्ण कैसे अर्थ हो गया आंसमता है पूर्णमाणम अच्छी प्रकार से भरा हुआ परिपूर्ण परिपूर्ण कौन समुद्रम परिपूर। समुद्र का विशेषण है आपूर्ण मणम परिपूर्ण किससे परिपूर्ण जल से परिपूर्ण किसान परिपूर्ण तभी भाष्य काल ने अदभी जोड़ा है ना? हाँ। अब कौन समुद्र है? जल से परिपूर्ण और कैसा होता है अचल प्रतिष्ठम अचल प्रतिष्ठम को भाष्य के शब्दों में देख लेंगे आपूर्माणम के बाद क्या जोड़ा है अदभी मतलब अच्छा। जल से आपूर्माण जल से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठम का अचल स्थिति वाला भाष्य बाद में बता देंगे कैसा अचल स्थिति वाला देखो बहुत ज्यादा वर्षा हो जाए और बहुत नदियों में बाढ़ आ जाए सभी नदियाँ समुद्र में जाती हैं और नदियों में खूब बाढ़ आ जाए तो समुद्र में बाढ़ आती है क्या नहीं और नदियाँ सम... न जाए समुद्र में नदियों का पानी कम हो जाए तो भी समुद्र सूखता नहीं।, नहीं उसकी एक जैसी स्थिति रहती है तभी बोला है क्या उसको अचल प्रति अचल स्थिति वाला <coughs> वो कैसा अचल स्थिति वाला है समुद्र में जल से परिपूर्ण तथा अचल स्थिति वाले समुद्र में समुद्र में सब ओर से जल प्रवेश करता है, सब ओर से जल जब समुद्र में जाता है तो समुद्र में कोई विकार उत्पन्न होता है क्या हाँ जल समुद्र में कोई विकार उत्पन्न न करके उसमें भी हो जाता है ठीक है तो जिस प्रकार जल से परिपूर्ण तथा अटल अच्छा स्थिति वाले समुद्र में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न न करके जल उसमें लीन हो जाता है जल उसमें लीन हो, लीन हो जाता है या जल उसमें प्रवेश कर जाता है तदुगत यम सर्वे कामना प्रविषण थी जिसमे सभी कामनाए प्रविष्ट हो जाती है अथवा जिस ज्ञानी में सभी कामनाएं लीन हो जाती हैं, जिस ज्ञानी में जिस व्यक्ति में सभी कामनाएं लीन हो जाती या जिस ज्ञानी में सभी कामनाएं कोई भी विकार उत्पन्न ना करके लीन हो जाती है मतलब इच्छा से व्यक्ति व्याकुल हो जाता है इसको कैसे पूर्ण करें इस पदार्थ को कैसे प्राप्त करें तो इच्छा तो उसको क्या है कि विकार उत्पन्न कर देती है तो ये जि, जिसमें इच्छा कोई विकार उत्पन्न ना करके लीन हो जाती है लीन हो जाती मतलब समाप्त हो जाती है इच्छाएं जिसकी समाप्त हो जाती है उसकी प्रकार सभी कामनाएं जिसमें कोई विकार कार उत्पन्न न करके लीन हो जाती हैं सह शांति ना अपनोती वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है वह व्यक्ति शांति यहां पर मोक्ष है तो वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है काम कामी न काम कामी कर भोगों की कामना करने वाला व्यक्ति न न करता है शांति ना अपनोती भोगों की कामना करने वाला व्यक्ति शांति प्राप्त नहीं करता है मोक्ष प्राप्त नहीं करता है भोगों की कामना करने वाले को भोग मिलेंगे और तो भोगों से कोई तृप्त होता है क्या नहीं नहीं लालसा बढ़ती रहती भोग भोगने की नहीं नहीं भोगों को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती रहती है उससे शांति नहीं होती है अच्छा और जितने भोग क्या रहता उतना घी को मिल पाता है क्या नहीं मिल पाता है और मिल भी गए तो क्या है कि शरीर ही शिथिल हो जाएगा और शरीर भी ठीक है उतने भोग पदार्थ मिल ही नहीं पाते हैं आतृप्ति हमेशा बना रहता है काम काम ही करती अब देखिए में देखेंगे आपूर्ण माणम अभी जल से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठम तो समाज देखेंगे में अचल प्रतिष्ठम का अर्थ देखना अचल तया प्रतिष्ठा जैसे क्या अर्थ हुआ हाँ अच्छा। अच्छा। सब में यही पाठ है अचलतया अच्छा तया? नहीं। नहीं। ठीक है ये उसका हाँ अचलतया प्रतिष्ठा यश ये से उसे क्या कहेंगे अचल प्रतिष्ठा कहेंगे ना अच्छा ये अर्थ है कि उसका विग्रह तो ऐसा होगा कैसे प्रतिष्ठा शब्द है ना अचला प्रतिष्ठा यश से ये विग्रह होगा क्या त्रतिश्था त्रतिश्था तो अचल तो तया यहाँ पर अचल प्रत्यांत के साथ उन्होंने अर्थ किया है ना समाज तो अचल शब्द के साथ है अचलता के साथ समाज नहीं है ना विग्रह तो अचलतया अचलता से में अचल अचलतया बनेगा ना तो अचल अचलतया के साथ अर्थ बताया है तो अर्थ निर्देश विग्रह नहीं है ये विग्रह कैसा होगा अचला प्रतिष्ठा donc... ये अर्थ निर्देश किया है भाष्यकार ने प्रतिष्ठा कर अवस्थिति अवश्यी कहते हैं स्थिति को मतलब अचलवेन स्थिति है जिसकी अचलत्व स्थिति है जिसकी समुद्र की स्थिति कैसी होती है होती है वो एक जैसा बना रहता है कम ज्यादा नहीं होता है अच्छा है जिसकी और, और द्वितीय में क्या बनेगा अचल अच्छा प्रतिष्ठम गोगी समाश करेंगे तो फिर क्या है कि उसको हो जाएगा ना प्रतिष्ठा को क्या हो जाएगा प्रतिष्ठा हाँ प्रतिष्ठा को हो जाएगा अच्छा स्त्री आप किमत भाषित सूत्र भाव कर देगा ना अच्छा देखना स्त्री आप प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा हो जाएगा गोश्रियो अच्छा, अच्छा अच्छा कल मतलब ये तो तीन दिन अला अध्याय है ये आप निर्णय करके आइएगा गोश्त्रियों से जनसपे यहाँ हृष्व करना है या इसलिए आप सुंगमत भाषित से सुंगमत भाव करना है या आप विचार करके बताइएगा ठीक है हाँ अच्छा। प्रतिष्ठा इसी सत्या हाँ तो विचार करके और थोड़ा सोच कर बताइएगा थोड़ा इसी बातें थोड़ा देख लोगे सूत्रों का अर्धर्ध तो ध्यान लोगे अच्छा है देख लीजिए तो अचलअ्र स्थिति है जिसकी उसे क्या कहेंगे अचल प्रतिष्ठे तो अचल प्रतिष्ठम अचल प्रतिष्ठा कौन हुआ समुद्र और आपा के बाद एक शब्द क्या जोड़ा भाष्यकार ने सर्वतो क्या की सब ओर से जाने वाला कौन जल सब और से जाने वाला जल प्रभूषण की आका बहुवचन है ना प्रभुषण की क्रिया बहुविषणांत है उसका करता आपा भी बहुविषणांत है अब क्या इसका हो गया जिस प्रकार सब ओर से परिपूर्ण अचल स्थिति वाले समुद्र में सब ओर से गया हुआ जल प्रवेश करता है या सब ओर से गई हुई नदियां प्रवेश करती हैं। कुछ भी कह लेना अब यहाँ पर ये यह बताते हैं स्वात्थम मतलब अपने स्वरूप में स्थित है अर्थात अभिकारी ही रहने वाले ये भी समुद्रम का विशेषण है क्या स्वात्मस्थम का अर्थ है अपने स्वरूप में स्थित अर्थात अभिकारी ही रहने वाले जल जब समुद्र में प्रवेश करता है तो जल में कोई विकार आ जाता है क्या ये तो बहुत इन नदियों का जल खारा नहीं है और समुद्र का जैसा जल है वैसा ही रहेगा क्या है जितना जल पहुंच जाए उसमें और कोई परिवर्तन तो नहीं होगा कि जल का उससे समुद्र जल का स्वभाव बदल जाए या समुद्र जल की अधिकता हो जाए ऐसा तो कुछ विकार नहीं होगा दोबारा लगाना जिस प्रकार जल से परिपूर्ण तथा अचल अच्छा स्थिति वाले फिर ये जोड़ना है स्वात्म और संतम समुद्रम इसो समुद्रम को पहले ले जाइए सबको जिस प्रकार जल से परिपूर्ण अचल अच्छा स्थिति वाले अपने स्वरूप में स्थित अर्थात अभिकारी ही रहने वाले समुद्र में अपने स्वरूप में स्थित अर्थात अभिकारी ही रहने वाले समुद्र में सब ओर से गया हुआ जल प्रवेश करता है तदव उस प्रकार ठीक है उस प्रकार ये ध्यान देना समुद्र विशेषण किसका है समुद्र का क्यों समुद्र द्वितीय पिछनाथ है ना अस्वात्म स्तम अवित्रियम और, और संतम ये सभी कैसे पद है ठीक है से उसी प्रकार यम सर्वे कामा पर जिस मुख्यु में या जिस महापुरुष में सभी कामनाएं लीन हो जाती है कैसे उसमें कोई विकार उत्पन्न न करके विकार उत्पन्न किए हुए बिना सभी कामनाएं जिसमें लीन हो जाती है हाँ सभी कामनाए जिसकी समाप्त हो जाए लीन हो जाएत कामा कहते हैं विषय सन्निधु, सन्निधु यह है ना ध्यान देना ऐसा है ना कि विषय की सन्निधि होने पर भी जिसमें कोई विकार ना हो ठीक है एक और विषय की जो बहुत स्थूल क्या कहें उनको बहुत मलिन अंताकरण वाले व्यक्ति होते हैं तो विषय सन्निधि ना होने पर भी क्या होता है कामनाएं उनमें विकार उत्पन्न करती है कामना है उनमें विकार उत्पन्न करती नहीं। है जिनका अंतःकरण कुछ शुद्ध होता है तो क्या है कि विषय विषय निकट नहीं है तो कामना है उनमें विकार उत्पन्न नहीं, नहीं करती नहीं। है लेकिन जब विषय निकट आ जाएंगे तो कामना उन, उसमें भी विकार उत्पन्न कर देगी बस बस यही कुछ ऐसे साधक होते हैं की यदि विषय निकट नहीं है तो उनमें विकार उत्पन्न यदि विषय निकट नहीं है तो कामना उसमें विकार उत्पन्न नहीं, नहीं कर सकती है और कुछ ऐसे साधन हैं क्या कि विषय जब निकट आ गए तब भी कामना उसमें विकार उत्पन्न नहीं करती है अलग अलग इसी स्थिति है ना सबकी किसी का क्या है विशेषण निधि न होने पर भी कामना विकार उत्पन्न कर देती है और किसी की विशेषण निधि क्या है निकट होने पर कामना उसमें विकार उत्पन्न करती है अलग अलग ले लेना जैसे की विशेषण निधि ना होने विशेषण निधि नहीं है फिर भी कामना विकार उत्पन्न कर रही किसी को कब विशेषण निधि नहीं है तब तो भी विकार उत्पन्न कर रही है और तो किसी को तो क्या है विशेषण निधि होने पर भी विकार उत्पन्न नहीं करती है अलग अलग स्थिति है ना सबकी अपना समझ लेना तो अब ध्यान देना तो अभ्यास ऐसा होना चाहिए की विशेषण निधि होने पर भी कामना विकार उत्पन्न न करे लेकिन उसके लिए साधना काल में क्या है विषय के निधि में रख करके साधना करनी होगी क्या विषयों से दूर रख करके ही जब होगा ना तभी होगा ये आश्रम का वातावरण कोई मोक्षी नहीं है इसलिए बैठना इसमें ब्रह्म विद्यालय होगा उनका है नही है हाँ ठीक है पना? खाने पीने के लिए बढ़िया है और क्या के लिए? ना? तो जब विषय से दूर रह करके ही अभ्यास किया जाएगा तब ऐसी स्थिति प्राप्त हो सकती है कि विषय सन्निधि होने पर भी कामना विकार उत्पन्न न करे तब तो हो सकती है तदगत कामना लगाइए उसी प्रकार प्रकार थी कि विषयों की सन्निधि होने पर भी विषय की सन्निधि होने, होने पर भी लग गया विषय की सन्निधि होने पर भी यम पुरुषों है ना कि जिस पुरुष में इच्छा विशेषा हाँ सर्वता इच्छा विशेष है ना सब प्रकार सब प्रकार की इच्छा विशेष सब प्रकार की इच्छा विशेष अथवा भिन्न भिन्न प्रकार की सभी इच्छाए विन्न विन्न प्रकार की सभी इच्छाएं समुद्र में जल की तरह कोई विकार उत्पन्न ना करते हुए प्रवेश कर जाती है या इसको फिर ऐसा लगाइए ऐसा लगाने आप कैसे लगाए जिस प्रकार समुद्र में जल प्रवेश कर जाता है उसी प्रकार विषय सन्निधि होने पर भी जिस महापुरुष में सब प्रकार की इच्छाएं बिना विकार निकले हुए प्रवेश कर जाती है आया पंखी लगेगी क्या कहेंगे उसी प्रकार तदवत है ना और तदवत का ही इतना अर्थ है, है, है समुद्र में वापा तदवत का क्या अर्थ है न हाँ कि जिस प्रकार समुद्र में जल लीन हो जाता है उसी प्रकार से विशेषण निधि होने पर भी जिस महापुरुष में सब प्रकार से इच्छा विशेष या सब प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाएं बिना विकार उत्पन्न किए हुए प्रदिष्ट हो जाते हैं किसमें जिस पुरुष में अर्थात वो सभी आत्मा में ही दिलीन हो जाती है कौन इच्छाएं स्वात्म बसम न अपने बस में नहीं करती है कौन बस में नहीं करती है इच्छाएं किसको बस में नहीं करती है महापुरुष उसको, ठीक है स शांति शांतिम कर मोक्षम अपनोती वह पुरुष मोक्ष को प्राप्त करता है न इतरा काम काम सब श्लोक में आया है इस तरह में जोड़ा है की इतर मतलब अन्य अन्य भोगों की कामना करने वाला व्यक्ति शांतिम न अपनोती मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है अब देखेंगे यहाँ पर काम्यंते काम, काम कामना की जाती है इसलिए काम कहलाते हैं कामना किसकी की जाती विषयों की तो काम कौन कहलाएगा का? विषय काम जनता काम है ना कामना की जाती इसलिए काम कहलाते हैं तो कामना किसकी की जाती है भी भी तो भी भी भी यहाँ पर काम का हो गया विषय कामना की जाती है या जिनकी कामना की जाती इसलिए काम कहलाते हैं कामना की जाती विषय की तो विषय का अर्थ क्या हुआ काम मतलब जिनकी कामना की जाए वो काम ठीक है तो काम कर कान काम सीलम यसे सह काम कामी कान से क्या लेना है कामान कामान करते क्या हुआ विषयान विषय को विषय को काम है विषय की कामना करना, करना स्वभाव है जिसका शीलम का स्वभाव विषय की कामना करना स्वभाव है जिसका उसे क्या कहेंगे काम कामी नो प्राप्त होती कि भोगों की कामना करने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं है ठीक है वो को प्राप्त नहीं करता है बिल्कुल ठीक बात हो गई है हाँ, अभ्यास अभ्यास, अभ्यास भी भी एक बार आया था है करने कहा अब देखिए पर ऐसा है इसलिए देखो विमान यह कर निर्मो निरंकार रहा शांति अधिक विमान यह सर्वा पुमा चरती विहाय, निर्मम कुमान, सह कामान विहाय, यहाँ पुमा सर्वान्माहाय निस्पृहा लग गया? क्या? च कुमान सर्वान कामान विहाय निस्प्र निर्म निरहंकारा चरति सह शांति अधिगछति यह तुम्हान जो पुरुषे भाष्य कारण एक सब्य जोड़ा है सन्यासी है ना जो सन्यासी पुरुष जो सन्यासी पुरुषे सर्वान कामान विहाय सभी कामनाओं का त्याग करके सभी कामनाओं का त्याग करके इस स्प्रिया रहित होकर के मन तृष्णा रहित होकर के ममता रहित होकर के और अहंकार रहित होकर के विचरण करता है चरती तो का क्या आचरण भी कर सकते हैं, आचरण करता है हा? तो सुधर्म का आचरण तो करना ही होगा लेकिन जब उसमें क्या सन्यासी को मान लिया तो फिर चरती शब्द का अर्थ वही घूमना विचरित हो गया यदि मुमु मातृ को लेते हैं ना तो फिर चरथी का क्या अर्थ है आचरित है विचरण करता है शांति में अधिगछी वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है शांति मोक्ष है ना वह मोक्ष को प्राप्त करता है तो ऊपर कामनाओं को त्याग करने की बात आई है ना तो वह व्यक्ति प्राप्त करता है अब ध्यान देना परि तेज्य कामान यह से क्या लिया है सन्यासी जो सन्यासी मनुष्य सर्वान करता क्या किया कामनाओं का त्याग करके पूर्णता कामनाओं का त्याग करके जब सब कामनाओं का त्याग हो गया तो विचरण क्यों करना भाई भाष्यकार एक शब्द क्या जोड़ते हैं जीवन मात्र चेष्टा से सा केवल जीवन मात्र के लिए चेष्टा करने वाला जब तो जीवन है तो जीवन जलाने के लिए क्या है? पानी भी पीना पड़ेगा भिक्षा भी खानी पड़ेगी स्नान भी करना पड़ेगा तो वही हो गया जीवन मास्त्र चेष्टा से सा अब लगाएंगे फिर कैसे यहाँ चरित्र अर्थ किया है पर्यटक पर्यटन करता है घूमता है तो फिर कैसे लगाएंगे अर्थ जीवन मात्र चेष्टा शेषा सन्यासी सुमान जो केवल शेष है ना शेष का से केवल कर लेना जो केवल जीवन मात्र के लिए चेष्टा करने वाला सन्यासी पुरुष जो केवल जीवन, जीवन, मात्र के मात्र जी। मात्र के अ, जीवन मात्र के लिए चेष्टा जीवन मात्र के लिए प्रवृत्ति करने वाला मतलब जीवन चलाने के लिए स्नान वगैरह करना ही पड़ेगा भोजन करना ही पड़ेगा जीवन मात्र के लिए चेष्टा करने वाला सन्यासी पुरुष सम्मान का मान है की सभी कामनाओं को सभी कामनाओं को छोड़ करके कर होकर, ममता छोड़ होकर और अहंकार कर करता है को प्राप्त करता है। अब सन्यासी और तीनों ने कर दिया तो उसका नियम क्या है सन्यास लेने के बाद में एक ग्राम के निकट एक दिन निवास कर सकता है एक रात्रि और नगर के निकट तीन दिन निवास कर सकता है इससे अधिक एक जगह निवास करना मना है वो सन्यास की मर्यादावण है उससे उसे पास तो होता है हाँ छूट किसको दी या शास्त्रकारों ने वृद्ध सन्यासी वृद्ध जो असमर्थ हो जाते हैं शरीर से वो नहीं चल सकते अथवा जो है ना विद्या अध्ययन का रह सकते हैं इतना ही है और बाकी जो तो विद्या अध्ययन हो जाए तो और उससे क्या है की विचरण करने से तो संग्रह नहीं होता दूसरा किसी में ममता नहीं रहती है ज्यादा परेशान होने से ममता बन जाती है ममता रहित रहने के लिए ये नियम बताया गया है सन्यासी को एक जगह रहना बहुत बड़ा पाप बताया गया है तो इस तरह जो है नाक्षा मात्र के लिए नगर में प्रवेश करे ग्राम में बाकी ये एकांत परमात्मा का अनुसंधान करता रहे ऐसा उसका नियम है तो नियम उस नियम से रहेगा तो हनता मनता नहीं होगी मुक्ति तो जाएगी ना उसमें कोई संदेह नहीं है मर्यादा वही है अब देखेंगे यहाँ पर निष्प्रिया निष्प्रिया का क्या अर्थ है शरीर जीवन मात्र अपनी निर्गता देखना निष्प्रिया का है निर्गता स्प्रिया यश सा निष्प्रिया निर्गता स्प्रिया यश सा निष्प्रिया तो जिसकी स्प्रिया निकल गई इस तृष्णा जिसकी तृष्णा समाप्त हो गई है किसमें शरीर जीवन मात्रे शरीर शरीर और... जीवन मात्र में ध्यान देना जीवन किसका शरीर का ही जीवन है जीवन कितने दिन का है तो आत्मा का जीवन पूछा जाता है की शरीर का शरीर का तो शरीर के जीवन मात्र में भी जिसकी तृष्णा समाप्त हो गई है है ना कितने भी हमें एक साल और रहना है दो साल और रहना ऐसा कोई जिसकी कृष्णा नहीं है जीवन में कोई कृष्णा ही नहीं है उसकी रहने से तो कोई मतलब ही नहीं है शरीर रहे चाहे अभी चला जाए कोई मतलब नहीं है ऐसा होना रहना चाहिए शरीर के जीवन मात्र में भी जिसकी कृष्णा समाप्त हो गई है उसको क्या करेंगे निष्ठा ऐसा होना चाहिए किसकी हद ही तो करते मतलब पीते ही अपने को मरा हुआ मोहन में बहुत अच्छा ये देखिए निर्मला है निर्ममहाकार पे बताते हैं ममता रही थे तो ममता रहित जो सन्यासी है इसका चरित आया है ना विचरण कर रहा है पर्यटन कर रहा है तो उसकी उसकी ममता तो कहीं नहीं हो सकती है फिर भी बताते हैं शरीर जीवन मात्रा चित्त परिग्रह बहुत ऐसे महात्मा होते से पहले ऐसे घूमते हैं किसी से वस्त्र भी मांगेंगे नहीं, मांगे नहीं। वस्त्र फट गया नंगे हो गए किसी को शर्म आई तो वस्त्र डाल दिया उसके ऊपर महात्मा बोता वो किसी को मानते हैं भाई किसी को शर्म आए तो डाल दो ऊपर नहीं अपने को क्या शर्म है शर्म होना हो शर्म करना होता है बाबा जी क्यों बोलते ऐसा और रात में ठंडी लग रही है तो भी किसी से कहेंगे नहीं किसी ने कंबल डाल दिया रात में सुबह उठे उसको वही संग्रह चल दिया और भूख महात्मा ऐसे होते हैं कोई संग्रह नहीं और लेकिन फिर भी यदि कुछ आवश्यक संग्रह हो जाए ठंडी लग रही है तो देह में कपड़े रखे हुए हैं वो तो आवश्यक संग्रह है उसके लिए बताते हैं शरीर जीवन मात्र शरीर जीवन मात्र के लिए आवश्यक संग्रह होने पर शरीर जीवन मात्र के लिए आवश्यक संग्रह ठंडी लग रही तो है तो कपड़े तो पैने ही हैं वृक्षा पात्र रखना ही पड़ेगा जल पात्र रखना ही पड़ेगा है शरीर तो जीवन मात्र के लिए आवश्यक संग्रह होने पर भी में इदम है ना ये ये वस्तु मेरी है इस प्रकार क्षमता से रहित इस प्रकार अभिनवेश से रहित है इसी भावना से हाँ जो कमंडल रखा है वस्त्र रखा है ठंडी में ओढ़ने के लिए तो मेरा ये है ये भाव नहीं रहना चाहिए ये प्रीति नहीं रहना चाहिए जैसे आप यात्रा रास्ता चलते हैं आपको गर्मी लगती है किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं तो वृक्ष मेरा है ऐसा भाव आता है तो उसी प्रकार जो आवश्यक वस्तुएं हैं, वो तो मेरा यह है इसी पर भावना यह है हाँ ये तो सन्यासी का प्रसंग भाष्यकार ने बताया है वैसे किसी को भी मोक्ष प्राप्त करना हो तो इसी प्रकार रहना चाहिए हमारा है यह भावना रहे किसमें जो अपनी अनिवार्य वस्तुएं हैं उनमें सब देखिए मेरा यह है इस प्रकार ममता से रही थी ऐसी भावना से रही थे अब देखिए निरंकारा बहुत ऊँची बात है ना तो वो, वो भी अपना <laughs> नहीं है ये मतलब नहीं है है ऐसा ही नल की चोटी से पानी पी लेते हैं तो मेरा है ऐसी भावना तो नहीं होती ना ऐसी आवश्यक वस्तुओं में इसी प्रकार रहना चाहिए इसने है ले जाते, ले जाने ले। है? अब देखना निरंकारा निरंकारा करके अहंकार से रहित निमित्ते मतलब विद्वुता विद्यावत का क्या अर्थ है विद्वान तो से क्या हुआ विद्वता विद्वुता आदि के कारण होने वाले आत्म संभावना से रही तो आत्मसंभावना का अर्थ अहंकार है ना विद्वुता आदि के कारण होने वाले अहंकार से कि विद्वुता कभी अभिमान होता है हम बड़े विद्वान है विद्वान नहीं है तो विद्वता के कारण अभिमान न हो और मैं श्रेष्ठ आश्रम का अनुयान्यासी हूँ सन्यासी ये सन्यासी नहीं है ऐसा भी अभिमान नहीं रहना चाहिए अहंकार से वह शांति को प्राप्त करता है स से क्या लेना है एवं भूता स्थित प्रज्ञा ब्रह्मविद इस प्रकार ऐसा स्थित प्रज्ञ ब्रह्मवेद्ता स्थित प्रज्ञ ब्रह्मवेदता ब्रह्म शांति का अर्थ है निर्माण आख्याम निर्माण नाम वाली शांति है अच्छा तो अब कैसा सर्व संसार दुखों परम लक्षणाम यहाँ सर्व जो है ये दुख का विशेषण है संसार का विशेषण नहीं है ध्यान रखना संसार के सभी दुखों की निवृत्ती रूप संसार के सभी दुखों की निवृत्ति रूप शांति सभी दुखों की निवृत्ति रूप कौन है उस शांति का एक नाम क्या निर्माण निर्माण कह मोक्ष का मोक्ष को इस संसार से सभी दुखों की निवृत्ति रूप निर्माण नामक शांति को प्राप्त करता है अर्थात वो ब्रह्म रूप हो जाता है ऐसी शांति को प्राप्त करता है तो ब्रह्म रूप हो जाता है वो क्या आया है प्रसन्ना कांश की समुभूत मद भक्ति लभते गाँव तो ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा इसके ऊपर का क्या है याद किसी को जीता याद किए दो यही बैठे है बोलो मैं मैं कि काम थी इसके पहले का हाँ जी ये याद कुछ तो लोग तो ऐसी गीता याद करते हैं उल्टा सीधा दोनों तरफ से मतलब तो क्या है की अंतिम श्लोक से आरम्भ करके आरंभ के श्लोक का विपरीत क्रम से भी सुना आहं कालं कामं क्रोधं परिद्रा, हाँ, और अहंकार बरम दरपम काम क्रोधम क्या परिग्रह परिग्रह और कहा कि अहंकार बलम दर्शन कामं क्रोधं परिग्रह नुच्य निर्ममा है ना इनको छोड़कर अहंकार आदि को छोड़कर ममता रहित होकर ब्रम ब्रह्म करूप होने में समर्थ होता है ठीक है ब्रम भूता प्रसन्नात्मा अब देखिए आगे सा ऐसा हाँ ठीक है ना अधिक अच्छा अधिका प्राप्त होती अर्थात ब्रम रूप होता होता है एक अब देखो सा ऐसा ज्ञान निष्ठा स्थूय सा है ना सा करते पूर्वोकता पूर्व में कही गई इस ज्ञान निष्ठा की स्तुति की जाती है स्तुति मतलब प्रशंसा पूर्व में कही गई इस ज्ञान निष्ठा की प्रशंसा की जाती है ज्ञान निष्ठा तो प्रशंसनीय है ही एक ब्राह्मी स्थिति निर्माण ब्राह्मी स्थित पाथ नाप्यूती स्थित अस्तका ब्रह्म पार्थ एसा ब्राह्मी स्थिति हे पाथ यह ब्राह्मी स्थिति है जो इस स्थिति बताई गई है ना जो इस स्थिति ऊपर ज्ञानी की बताई गई है वो कैसी स्थिति है ब्राह्मी स्थिति है इस स्थिति प्रज्ञा की स्थिति क्या होगी स्थिति है ये ब्राह्मी स्थिति है पार्थ या ब्राह्मी स्थिति है ए नाम प्राप्त ना भी नहीं इस स्थिति को पा कोई मोह प्राप्त नहीं होता है कोई मोह प्राप्त नहीं करता है और मोह सभी नर्थों का मूल है ये पार्थ इनाम प्राप्त इस स्थिति को प्राप्त करके भी कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है में में अंतकाले अपि अंतकाल भी इसने स्थित होकर किसने इस स्थिति में अंतकाल में भी इसी स्थिति में ये स्थिति होकर या इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्म निर्माण इच्छति ब्रह्म निर्माण कार्य मोक्षम की मोक्ष को प्राप्त करता है ठीक है न मोक्ष को प्राप्त करता है अच्छा अब देखना हाँ अंतकाल में भी यदि स्थित हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त करता है लेकिन जो पहले ही स्थित हो गए हैं, उनके मोक्ष में कोई संदेह है क्या वो और अच्छे लोग हैं ऐसा काट कर देखना ऐसा ऐसा से क्या लिया यह यथोक्ता ऐसा भी कही गई ब्राह्मी ब्राह्मी कर ब्राह्मणी बवा मतलब ब्रह्म में होने वाली है ब्रह्मणी बाबा स्थिति ब्राह्मी ठीक है ब्राह्मी करते ब्राह्मणी बवा ब्रह्म में होने वाली स्थिति अब देखना कैसे इस सभी कर्मों का सन्यास करके सभी कर्मों का त्याग करके ब्रह्म रूप से ही स्थित रहना सभी कर्मों का त्याग करके ब्रह्म रूप से ही स्थित रहना अब देखना कि संसार के सभी दुखों की निवृति रूप आया था ना ऊपर हाँ अच्छा चलिए सभी कर्मों का सन्यास करके ब्रह्म रूप से ही स्थित रहना ब्रह्म रूप से स्थित रहना मतलब अपने सचिदानंद रूप से स्थित रहना कैसा रूप विषय चिंतन वगैरह सब पहले छूट जाते हैं ना वो सब छूट जाता है पहले सभी कर्मों का कर संन्यास करके ब्रह्मरूप से ही स्थित रहना यहाँ हे पार्थ है न ना ये नाम ए नाम से लेना प्राप्त कार्य लब और हे पार्थ इस सिद्धि को प्राप्त करके यहाँ पर नती है न मोहम्म प्राप्त होती ना पहले दिया है ना हे पार्थ के बाद ना लिखा है ना तो ना विमो यथिकार्थ है ना प्राप्त होती मोह को प्राप्त नहीं करता है अस्याम अस्याम अस्याम से क्या लेना है इस यथोक्ता स्थित में अस्याम से क्या लिया है यथोक्तायाम ब्राह्मण स्थिति यथोक्त ब्राह्मी स्थिति में अंतकाल में भी इस यथोक्त ब्राह्मी स्थिति में स्थित होने पर अंतकाले काले अपनी देखना अंत वयस्पी अंतिम आयु में भी अंतिम आयु में भी अंतिम आयु में भी इस स्थिति में स्थित होने पर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म ब्रह्म निर्वाणम का क्या अर्थ है ब्रह्म निर्वृत्तिमेनता अर्थात मोक्षती गच्छती अर्थ यहाँ पर प्राप्त होती है गचअर्थक धातु का अर्थ ज्ञान और प्राप्ति भी होता है तो यहाँ प्राप्ति अर्थ में है ठीक है ब्रह्म निर्माण अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है अब यह भाग्यकार कुछ और बताते हैं वक्तव्यम लो उनके विषय में क्या कहना जो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संस लेकर कब से हाँ जिसके संसार में कोई स्प्रा ही नहीं है तो ब्रह्मचर आश्रम से ही सन्यास ले अच्छी बात है उनके बारे में क्या कहना जो ब्रह्मचर आश्रम से ही संन्यास लेकर जीवन पर्यंत जागत जीवन, जीवन है ना कि जीवन पर्यंत जो ब्रह्म में ही स्थित रहता है लग सा ब्रम्म निर्वाणम लिखती वह वह मोक्ष को प्राप्त करता है ऐसा लगाइएगा पंक्ति दुबारा यो या लेकर लेकर लेना यह जो आश्रम से ही जीवन पर्यंत ही स्थित रहता है वह ब्रह्म निर्माण को प्राप्त करता है किन्हीं वक्तव्य उनके लिए क्या कहना ठीक है उनके लिए क्या कहना ज्यादा प्रसन्न सुनी है महाभारते जिस म वैयाम भी श्रीमद भगवत नाम महाभारत को संहिता कहा गया है न सौ हजार भी उसमें रहे होंगे अगर चौबीस हजार मिलते हैं महाभारत में कितने हैं कितने एक लाख है महाभारत में और 24000 हजार किसमें वाल्मीकि रामायण में क्या अच्छा 18000 भागवत में 24000 हजार वाल्मीकि रामायण में एक हजार लगभग तो हाँ हाँ सवा लगते हैं अच्छा कहा तो गया सौ हजार सौ हजार कितना होता है लाख तो ठीक ही कहा गया है ठीक कहा गया तो ये नाम इसका ये देखो सो रही है ये तो शुरू से चली ही नहीं जाती हमारे हो गया पाँच मिनट बाकी है तो इसको बाँच लिया जाए आज पाठ को इसको लो भाषा से बाँच लोध्या